मुक्ति और उसके उपाय मन संयम के उपाय मन समर्थ मन सो निग्रह योग वाशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण केवल मन ही मन का निग्रह करने में समर्थ है तृष्णाग्रह गृहता संसार नाती आवर्ते रुष्यमान वरम स्वन एवनो योग वाशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण संसार रूप सागर में पतित पति सागर द्वारा ग्रसित तथा पुनः पुनः आवागमन रूप हमर में घूमने वाले व्यक्ति को उससे निकलने के लिए उसका मन ही श्रेष्ठ नौका है यु यु प्रदेश मनोमजती बालवत तेभ्यस्तेभ्य समुद्र तद्भिज्वोजेत योगवासिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण यनसचंचलमस्थि ततस्तो निद आत्मन्य वम नएत गीता चंचल और अस्थिर स्वभाव के कारण मन को रोकने पर भी विषयों की ओर दौड़ता है अतः जिन जिन विषयों की ओर वह जावे उसे उन उन विषयों से रोककर परमात्मा में लगावे वशिष्ठ ने राम से, राम से से कहा था समुद्धर मनोराम हे राम हाथी को जिस प्रकार कीचड़ से निकाला जाता है उसी तरह मन का उद्धार करो योग वशिष्ठ। मन बालक की तरह जिन दिन वस्तुओं में निमग्न हो उन उन वस्तुओं से उसे हटाकर आदि कारण बीज ब्रह्म में उसे लगावे असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यास न कौंते वैराग्ये न गीता हे अर्जुन चंचलत्व आदि बाधाओं से युक्त मन को वशीभूत करना निश्चय ही दुसाध्य है तथापि अभ्यास और वैराग्य द्वारा क्रमशः उसे सयद किया जा सकता है यथा निरींधनो बंधि स्वयं न उपसाम्यति तथा मृत्तिषया चित्त स्वयं न उपसाम्यति पंचदशी योगानंद जिस प्रकार ईंधन के समाप्त होने पर अग्नि स्वयं शांत हो जाती है उसी प्रकार पुनः पुनः उपासना के द्वारा वृत्तियों के नाश होने पर चित्त स्वयं उपशांत हो जाता है